उपासना में कह है। तो कहते हैं, आत्मनो उपासनाथ प्राप्त हमको मोक्ष कैसे मिलेगा मोक्ष का साधन क्या है कहते हैं उपासना तो आत्मनो मोक्ष साधन उपासना गाप्त मोक्ष साधन उपासना है ऐसे और अहम् उपासक में उपासक हूँ तदुपासन जाते ब्रह्मी दानी वर्तमान शरीरपाता प्रतिपक्ष अजमेदासनाके जाते ब्रह्मी इधम वर्तमान जाते ब्रह्मणी अर्था जगदाकर परिणते ब्रह्मणि ब्रह्म भी जात हो गया जगदाकर बन गया तो जाते ब्रह्मणि वर्तमानो बर्त वर्तमान अहम में इसे जगदाकरे न परिणते ब्रह्मणि अहम् वर्तमानो मैं भी किसाकार में अहम् जातो तो जातो अर्था देहता न तो जगदाकरेण परिणते ब्रह्मणी अहम् इधानीम देहता वर्तमान इस प्रकार के वाक्य का अर्थ हो जाएगा तो देहताम्य वर्तमान वर्तमान अहम् जो पंक्ति में है ना वर्तमान वर्तमान का कर्ता हो गया अहम् अहम् वर्तमान क्या ची? चुण। चुण। चुण। चुण। चुण। ना ना अजम न पुंगसक वर्तमान पुंगलिंग है तो वर्तमानो अहम वो अजम का अन्वय भी नहीं ले वो तो आगे है वो अजम ब्रह्म शरीर पाता ऊर्ध् प्रतिपक्ष वो अंतर अलग है, तो है। उपासनम कृत्वा उपासना करके अभी हम कहाँ है और क्या प्राप्त कर लेगा ये दो वाक्य अभी हम कहा है कहते हैं की वर्तमान अहम देह तादात्म्य मैं अभी देह तादात्म्य से वर्तमान हूँ कहा कहते जाते ब्राह्मणी ब्रह्म भी जगताकार से जात हो गया उसमें अभी मैं देह तादात न वर्तमान और अजम ब्रह्म शरीर पाता प्रतिपक्ष जो अजय ब्रह्म है उसको शरीर जब नाश हो जाएगा अभी तो देह तादात्म्य होकर के मैं आ गया जब देह तादात्म्य चला जाएगा कब जब शरीर पात हो जाएगा शरीर पाता अजम ब्रह्म प्रतिपक्ष अजय ब्रह्म को मैं प्राप्त कर लूंगा तो अजम ब्रह्म इसी प्रकार की स्थिति है क्या कहते प्राग उत्पत्ते अजम इदम सर्वम अहम उत्पत्ति होने से पहले उत्पत्ति कौन हो गया ब्रह्म का भी जन्म हो गया जगदाकार हो गया ब्रह्म का जन्म हो गया तो जगदाकार हो गया और हम भी देह अभिमानी हो गया ये दोनों हो गए ये सब होने से पहले ये उत्पत्ति होने से पहले ईदम अजम सर्वम ये सब अजहि था और अहम जगत और मैं ये सब अजय एक ही रूप ही था अभी किंतु जगत ब्रह्मो जगत गया, में हो गया मैं देहत वाला हो गया हूँ उपासना करके ये सब चला जाएगा फिर एक हो जाएगा टीका तो, में जो एकदेशी शंका किया था कि उपासकों के मत में अजतत्व कैसे घटेगा इसके लिए ये वाक्य कह दिया की उपासना करके वर्तमान अलग अलग स्थिति है उपासना करके फिर एक हो जाएगा आगे टीका में कार्य स्थिति प्राग अवस्थायाम सर्वम इदम अह, अजम अहम च तथा तो इतना वाक्यांश लेंगे प्राग अवस्थायाम प्राग अर्थात उत्पत्ते है प्राग उत्पत्ति प्राग अवस्था में सर्वम इदम इदम अर्थात जो जगत और अहम च सब अजम तो उत्पत्ति से पहले ये जगत और हम मिलकर के सब अज अद्वैत तो एक रूप ही था तो अहम तथा तो इति उपासको यतो मन्यते उपासक इस प्रकार की मानता है अतच्च इसलिए प्राग अवस्था ब्रह्म विषया भविष्य रित्यर्थः ये जो भविष्य अजत्वश्रुति आगे जो अज हो जाएगा उपासना करके ये किसी प्रकार की अज कहते हैं प्राग अवस्था ब्रह्म विषया सृष्टि होने से पहले जो ब्रह्म अज था उसी अज फिर उपासना करके भविष्यत काल में भी हो जाएगा अभी तक तो भेद हो गया इस प्रकार की मानता है अज श्रुति पूर्व पक्ष शंका किया था उपासक मत में अजतः तो श्रुति कैसे घटेगी तो सिद्धांत कह दिया की तो प्राग अवस्था ब्रह्म को विषय करता है अजतः श्रुति जो कि भविष्यत काल में भी घटेगा आगे वो फिर अज हो जाएगा ठीक है कार्य स्थिति अवस्थायादि ब्रह्म तन मात्र इष्ट तरी किम उपासन या प्राप्तव्यम इति आशंक आह अभी एकदशी जो प्रश्न कर रहा था उपासक मत में ये सब कैसे घटेगा अभी वो कह रहे हैं कार्य स्थिति अवस्थायाम अभी जगत ब्रह्म ब्रह्म जगत आकार परिणत हो गया अभी कार्य अवस्था में आ गया कार्य स्थिति अवस्थायाम यदि ब्रह्म तन मात्रम तनमात्र छह नंबर टिप्पणी कार्यमात्र अभी जगत ब्रह्म कार्य में परिणत हो गया तो अभी ब्रह्म सब कार्य मात्र हो गया तो कार्य मात्र हो गया अर्थात परिणाम वाद मानने वाला जैसा कहते हैं ये दुग्ध जब दधि हो जाएगा तो फिर दुग्ध कुछ बच जाएगा उसमें नहीं बच जाएगा इस प्रकार के कहते हैं ब्रह्म जब कार्य रूप हो गया कार्य स्थिति यदि ब्रह्म तन मात्र इष्ट कार्यमात्र हो गया तभी किम उपासनाया प्राप्तव्यम अभी तो ये दुग्ध तो दधी हो गया आप फिर आगे क्या करके और क्या बना पाएंगे तो दधी तो हो ही गया तो उपासनाया प्राप्तव्यम तो क्या प्राप्त करेंगे अभी इतनी आशंका भाष्य में कहते हैं यदात्मक को अहम प्राग उत्पत्तेर हमारा जो वास्तव स्वरूप था उत्पत्ति होने से पहले हमारा उत्पत्ति कैसे हो गया देह तादात हो गया तो कहते हैं यदात्मक को अहम प्राग उत्म जातो जातो जात जाम जात पुंगलिंग ये जात का कर्ता कौन हो जाएगा अहम अभी तो मैं जन्म हो गया और जन्म होकर के अभी मैं कहाँ रहता हूँ कहते हैं जाते ब्रह्मणी च वर्तमान ब्रह्म भी जात हो गया ब्रह्म जात हो गया अर्थात जगद आकार परिणत हो गया ये जो जाते ब्रह्मणी च वर्तमान वर्तमान का करता हो जाएगा वर्तमान कुंगलिंग दिया है। अहम तो ये जाते ब्रह्मणी च अहम वर्तमान इधानीम जातो में भी जन्म हो गया देहता वाला हो गया ब्रह्म भी जगतागर हो गया जाते ब्रह्मणी च वर्तमान वर्तमान अहम उपासना पुनस्तव प्रतिपक्ष उपासना करके फिर उसी को प्राप्त कर लूंगा किसको कहते हैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा प्रतिपक्ष एवं उपासनाश्रितो धर्म साधक जो साधक है उपासना करने वाले ये उपासना को ही आश्रय करता है उपासना उपासनाश्रित ये द्वितीयाश्रित कृष्णाश्रित उदाहरण देते हैं ना द्वितियात पतात्यस्त बता प्राप्त उसे होता है उपासनाम श्रित इति उपासना उपासना को आश्रय करता है कौन कहते हैं धर्म श्लोक में दिया धर्म धर्म का अर्थ साधक साधक अर्थात उपासक ये न क्योंकि उपासक इस प्रकार की हो गया एवं का अर्थ तो क्या है कहते हैं क्षुद्र ब्रह्मविद छोटा तो ब्रह्म वाला हो गया अभी मैं छोटा हो गया जन्म होने का तो मैं तो छोटा हो गया और जिस ब्रह्म को मैं जानता हूं ये ब्रह्म कभी तो अज रूप से रहता है और कभी जगत आकार हो जाता है अर्थात ये जो परिणाम हो जाने वाला ब्रह्म ये छोटा ब्रह्म है कहते हैं क्षुद्र ब्रह्मविद एक नंबर टिप्पणी दे है लपरिछि इत्य ब्रह्म काल परिछिन्न परिछिन। काल परिचि अर्थात भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न रूप प्राप्त कर लेना यही काल परिचिन हो गया क्षुद्र ब्रह्मविद अभी उपासक क्षुद्र ब्रह्मविद हो गया कारणे तेन असौ कारणेन तेन कारणेन असौ असौ उपासक कृपण वो कृपण हुआ कृपण का दीन दीन का अर्थात क्षुद्र छोट ऐसे स्मृत श्लोक में कहा गया कृपण स्मृत स्मृत किसके द्वारा ऐसे कृपण कहा जाता है कहते हैं नित्य अज्ञी भीर जो लोग नित्य अज अज्ञ का दर्शन करते हैं दर्शन करने का स्वभाव होता है के द्वारा इति अभिप्राय वो कृपण है भेद बुद्धि करना ये कृपण है टीका में इधानी भाष्य में दिया ना चतुर्थ पंक्ति में यदात्मको अहम प्राग उत्पत्तेर इधानीम इधानीम का अर्थ कहते हैं इधानीम टिका में उत्पत्ति अवस्थायाम इधानीम का अर्थ हो गया उत्पत्ति अवस्थायाम उत्पत्ति अवस्थायाम जातः जातः हु। का कर्ता कौन हो जाएगा अहम् और जाते ब्रह्मणी ब्रह्म भी जात हो गया तो श्लोक में जो दिया ना, जाते इसका अन्वेय धर्म के साथ भी है इसका अन्वय ब्रह्मणी के साथ भी है किंतु धर्म प्रथमा है इसलिए धर्म के साथ जब ये जाते जाएगा तो जात हो जाएगा और जब ब्रह्म के साथ जाएगा ब्रह्म सप्तमी तो है तो इसलिए वहाँ जाते ये जातक का अन्वय पार्श्व में अन्य होता है तो धर्म जात और ब्रह्म भी ब्रह्मणी जाते ठीक है मैं इधानीम इधानी अर्थात उत्पत्ति अवस्थायाम जात और जाते ब्रह्मणी स्थिति अवस्थायाम वर्तमानो अहम ब्रह्म भी जगता कारण जात हो गया स्थिति तो अवस्था अहम वर्तमानः अभी मैं ब्रह्म में स्थित हूँ तो कार्यात्मक का ब्रह्म में प्रागुत्पत्तेमक सन आसम उत्पत्ति होने से पहले आसम आसम का करता हो जाएगा अहम उत्पत्ति से पहले जिस रूप से मैं था तो तदेव पुनः प्रलयावस्थाया उपासन या प्रतिपत् उपासना करके प्रलय प्रलयावस्थाया जब शरीर छूट जाएगा तो हम फिर पुनः उसी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे उसके लिए देते हैं प्रमाण देते हैं तत्क्रतु न्यायात संबंध ये तत्क्रतु न्याय एक होता है ये सात नंबर टिप्पणी दिया है न्याय शब्द कठिन कह देते हैं उसका अर्थ होता है सात नंबर टिप्पणी देखिए सरल बात है अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतु लोके पुरुषो तथा इति क्रतुरस्म लोकषोथाई प्रेतोग्यश्रुति इसी प्रकार के ये अंतराधिकरण में विचार आया था स क्रतुम कुत यो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते उसमें ये विचार आया था ऐसा आत्मा आत्मामृतम एतद, एतद एतदमृतम एतद अभयम एत ब्रह्म आज स क्रतुम कुर्वित इस प्रकार के मंत्र था ये छात्र के उपनिषद में क्रतु शब्दार्थ यह अद्यवसा अच्छा इसका शुरू से देखिए सात नंबर टिप्पणी अथ ये तो मंत्र देते हैं क्रतुमय पुरुष पुरुष क्रतमय होता है क्रतु अर्थात संकल्प संकल्प का अर्थ यहाँ अध्यवसाय निश्चय करता है जैसे निश्चय करता है क्योंकि आगे दे दिए द्वितीय पंक्ति में सात नंबर टिप्पणी का क्रतु शब्दार्थ यह अध्यवसाय अध्यवसाय निश्चय तो यह खलु क्रतुमय पुरुष इस लोक में पुरुष क्रतुमय होता है क्रतु अर्थात अध्यवसाय और यथा क्रतुर अस्मिन लोके भवत, पुरुषो भवति तथा इत भवति इस लोक में जैसे निश्चय वाला होता है पुरुष शरीर छूटने के बाद ऐसे ही होता है अर्थात तो जो विचार उसका दृढ़ रहता है आगे उसी प्रकार की गति होती है आगे दिया सक्रतु कूर्बित छांदोग्य है इसलिए वो निश्चय करना चाहिए हम क्या रूप है अगर देवता का उपासना करेगा मैं देवता हूँ इस प्रकार की मानने से आगे देवता यू नहीं प्राप्त करेगा तो हम निर्गुण ब्रह्म है इस प्रकार के चिंतन करने से अगर नहीं हो पाया निश्चय किंतु आगे व कोई रूप प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि वह विचार करता है मैं निर्गुण ब्रह्म हूं तो शरीर प्राप्ति नहीं करेगा तो फिर ब्रह्म जाएगा वहाँ स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो आगे वहां से मुक्ति हो जाएगा जैसे यहाँ निश्चय करेगा अपना स्वरूप उसी प्रकार की होगा आगे टिप्पणी में क्रतु शब्दार्थ से यह अध्यवसाय अध्यवसाय निश्चय निश्चय को यह क्रतु शब्द से कह कहें तथा अस्मिन् लोके यत् युवती परलोके तदेव प्राप्नुति इति श्रुति स्मृति सिद्धेर इत इस लोक में जैसे निश्चय वाला होता है परलोक में उसी प्रकार स्थिति को प्राप्त करता है इसलिए अर्थात तो वेदांत तो विचार करने का समय में हमारा यही दृढ़ता होना है कि हम तो है निर्गुण ब्रह्म हमको लगता नहीं न लगने दो शास्त्र कहता है सारे महापुरुष लोग कहते हैं इसलिए हम तो है निर्गुण ब्रह्म इस प्रकार के हमारे अंदर में धीरे धीरे निश्चय आना चाहिए बार बार हमारा अंदर में बुद्धि कहेगा आप तो जीव हो आप तो परिचिन हो इस प्रकार कहेगा किन्तु तो हमें विपरीत तो संस्कार को डालना है ताकि ये संस्कार हमारा आगे के लिए ले जाएगा आगे टीका में अस्मिन् लोके कहा गया लोके अर्थात शरीर अस्मिन् लोके यथा क्रतुर भवती अर्थात इस शरीर में जैसे निश्चय वाला होता है मैं ये हूँ इस प्रकार के जो निश्चय करता है यत क्रतूर अर्थात यद विषय को अध्यवसायन क्योंकि सात नंबर टिप्पणी का आरंभ में दिया न अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतुर अस्मिन लोके पुरुषो भवती क्रतु का अर्थ अध का अर्थ है इस शरीर में इस शरीर में रहते हुए पुरुष जिस प्रकार की निश्चय वाला होता है आगे शरीर छूटने के बाद उस प्रकार की हो जाता है और स्मृतिश्च में ये यंग यंग स्मरण भाव त्यज तंते कले बरम तम तमे वैदिक सदा तदभाव भावित यंग, यंग वाव स्मरण जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए त्यजति त्यजतंते त्यजती अंत कलेवरम कलेवरम शरीरम शरीर को अंतिम काल में छोड़ता है जिस जिस भाव को स्मरण करके तो कहेगा सारा जीवन तो हम अन्य भाव रखेंगे अंतिम समय में परमात्मा स्मरण करेंगे तो कहते ये नहीं होगा त्यजत्यंत कलेवरम तम तम एवं तम, तम तम एवती कहते तम तम एव एति है कहते एति गृति उसी उसी शरीर को प्राप्त करेगा क्यों सदा तद्भाव भाविता सदा यदभाव में वह प्राप्त होती नहीं कि अंतिम काल में कुछ भावना चिंता कर देने से हो जाएगा क्योंकि अंतिम काल में जब बुद्धि कार्य नहीं करेगा तब तो संस्कार ही कार्य करेगा जब हमारा बुद्धि फेल हो जाता है संस्कार कार्य करता है जो अंदर में है वही पड़ा रहेगा तो बुद्धि क्यों हमारा फेल हो जाता है जब कामना से बसीभूत हो जाएगा तो ये है ना ध्यात विषयान पुष संगषु उपजाते संग हो गया संगात संजाते काम काम जो प्रतिहत हो, तो हो जाएगा काम क्रोधो भी जायते और क्रोध होने से क्रोधात भूह समूह अर्थात समूह में धातु है मोह वैचित्य वैचित्य अर्थात चित्त का विरुद्ध करवाएगा तो क्रोधात भगवती समूह और जब चित्त को वो विरुद्ध करवा देगा तो उसे क्या होगा तो मोहात् स्मृति विभ्रम जब चित्त को विरुद्ध कर देगा जो हमारा संस्कार अर्थात जो हम शास्त्रीय संस्कार डाले थे उसको विभ्रम कर देगा अर्थात वो शास्त्रीय संस्कार को उठने नहीं देगा नहीं देने से क्या होगा तो फिर चित्त विभ्रम चित्त मोहा स्मृति विभ्रम आगे स्मृति भ्रम सात बुद्धिनाश क्योंकि हमारा बुद्धि स्मृति के आधार पर कार्य करेगा कार्य करने के लिए उसको एक बेस्ट चाहिए जो आपको चित्त में आएगा उसी के आधार पर बुद्धि निर्णय लेगा अगर आपका चित्त चित वैचित्य हो गया क्यों काम से क्रोध से हो करके जो हम शास्त्रीय संस्कार डालते हैं वो नहीं उठ पाएगा नहीं उठने से जो स्वाभाविक और तो, पार्शविक तो संस्कार है वो उठेगा और बुद्धि अभी उसी के आधार पर निर्णय लेगा तो होने से एक आगे के बुद्धि नाश हो गया बुद्धि नाश नहीं हुआ बुद्धि पार्श्विक हो गया पशु का कार्य कर लिया इस प्रकार होगा और बुद्धिनाशक अर्थात तो जब ये काम होगा काम का कार्य मतलब ये हो गया क्योंकि वो विषय का चिंतन होगा अब बैठे बैठे कुछ विषय चिंतन करेंगे कुछ कार्य नहीं है बैठे, बैठे बैठे चिंतन करेंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो गाढ़ होगा उसके बाद कार्य में प्रभुत्व करवा देगा इसलिए कहता है कि साधक है तो महाराष्ट्र इसलिए कहेते ना अगर कोई आके महाराष्ट्र कहेगा चलो समय नहीं मिलता है हमारे बढ़िया है यही ठीक है समय अगर देंगे तो अंतिम में ये करेगा प्रणस्ती करवा देगा तो ये ठीक है हम लोग देख रहे थे यंग यंग टिप्पणी में यंग यंग बापे स्मरण भाव जिस जिस चीज का विचार करेगा अंतिम समय में ये वही चीज लाएगा क्योंकि वही संस्कार दृढ़ रहेगा वो संस्कार दृढ़ रहने से अंतिम समय में जब बुद्धि कार्य नहीं करेगा तब संस्कार दृढ़ जो हो गया वही कार्य करेगा उस समय हम चिंता करके विचार लगा करके कुछ बुद्धि नहीं चला पाएंगे वो तो वही चलेगा जो संस्कार दृढ़ है अच्छा आगे टीका में हम लोग देख रहे थे आगे देखिए न्यायात सारा जीवन अगर उपासना करेगा अंतिम समय में वही ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा ऐसे वो मानता है उपासक इनका अंतिम है कि सायुज्य मुक्ति हो जाएगा अगर वो ब्रह्म का उपासना कर अगर कोई इंद्र का करता है शिव जी का करता है भगवान विष्णु का करता है वो साहब जी विष्णु रूप हो जाएगा ये प्रकृति लय होगा अगर इसी प्रकार की सगुण ब्रह्म का उपासना करते है उसी के साथ एक हो जाएगा जो आज सुबह पाठ है ना ब्रह्मा चतुर्मुख तो अर्थात वो अगर विष्णु का उपासना करेगा शिव जी का इस उपासना करेगा उसी के साथ एक हो जाएगा आगे टीका में तलबकाराण शाखाया उपास्य ब्रह्मत्व निषेध दर्शनाथ च उपास तलबकार शाखा तलबकार शाखा कौन है हम लोग एक उपनिषद पढ़ते हैं है उपनिषद। केनु उपनिषद में उपास्य ब्रह्मत्व निषेध दर्शनाथ जो उपास्य है वो ब्रह्म नहीं है ऐसे देखा गया वहाँ तो होने से उपासक निंदा उपासक का निंदा करना ये ठीक है क्योंकि कैन उपनिषद में ये बात कहा गया है भाष्य में दिया यद्वा, अंतिम शब्द है यद वाचा येन न बाघ तदेव ब्रह्मत्वं विधि नेदम यदिदम उपासुदितम यद् जो वाचा वाणी के द्वारा न नुदितम अभ्युदित प्रकाशितम वाणी किसी को प्रकाश कर देने का अर्थ है कि शब्द जन्य ज्ञान हमको हो जाना कोई शब्द उच्चारण कर देगा पर्वत हो। तो कहें पर्वत एक शब्द हुआ अभी पर्वत शब्द प्रकाश कर दिया अर्थ को अर्थों को प्रकाश कर दिया था शब्द सुनने से हमारे अंदर में ज्ञान हो गया इसको कहते हैं शब्द प्रकाशक हो जाता है अर्थ अभ्युदित तो हो जाता है किंतु जो शब्दों के द्वारा बासा अर्थात बागिंद्रियो के द्वारा बागिंद्रिय के द्वारा अनभ्युदित अर्थात प्रकाशित नहीं होता है अर्थात आप ऐसा कोई शब्द कह देंगे जिसके द्वारा आपको ब्रह्मों का ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं होगा अपितु ये न वाग अभ्युद्यते जिसके द्वारा वाघीन्द्रिय प्रकाशित होता है तथा बाघिन्द्रिय को कार्य करने के लिए जो शक्ति देता है कनोपनिषद का ये द्वितीय मंत्र है स्रोत्र सेोत्र मनसो मनो यथ वाचो वाच साणस प्राण चक्षुष अतिमुच्य धीरा प्रत्याशोका मृता तो वाघीन्द्रिय का भी वो बाघीन्द्रिय है वागिंद्रिय का वगिंद्रिय अर्थात वाघिन्द्रिय को चलने के लिए जो सत्ता सत्तास्पूर्ति देता है वागिन्द्रिय जिसका सामर्थ्य से विषय शब्द को उच्चारण करता है ये नाघ अभ्यु तदेव ब्रह्मत्व विधि उसी को ही ब्रह्म जानो न इदम यदिदम उपासते जिसका हम उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है जो हमसे भिन्न है वो ब्रह्म नहीं इत्यादि श्रुते स्थलकाराणाम ये कहना उपनिषद में ये बात कहा जाता है टीका में पूर्व पृष्ठा में के द्वारा बाग इंद्रिय के द्वारा अनभ्युदितम अर्थात अनभि प्रकाशितम अभिप्रकाशितम नहीं है प्रकाशितम तो अनभिप्रकाशितम में शब्द आ गया अभ्युदितम इसको कहते हैं अभ्युदयते का अर्थ अभिप्रकाश्यते अभिप्रकाश्यते उपास अर्थ फिर कहते हैं यहाँ अभिप्रकाश का अर्थ उपासते इसका अर्थ वाचा विषयी कुरी उपासक लोग वाणी के द्वारा उसको विषय कर देते हैं ये हो गया जो वाणी के द्वारा अभ्युदित तो हो गया प्रकाशित तो हो गया किंतु ये जो ब्रह्म है वो वाणी के द्वारा उपासित तो नहीं होगा अर्थात वाघ इंद्रिय इसको विषय नहीं कर पाएगा आदि शब्द ना इत्यादि गृह्य आदि अच्छा भाष्य में दिया ना उपासते इत्यादि उपास आगे वहा आदि शब्द न य मनुषा न मनुते ये मतम तदेव नेदम ब्रह्म नद उपासते ऐसा करके सारे इंद्रियों को दिखाए हैं तो किसी इंद्रियों का वो विषय नहीं बनेगा सब इंद्रियो जब बंद हो जाते हैं तभी हम है जो वास्तविक हम है वो ही ब्रह्म प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे ते ये श्लोक का तात्पर्य हो गया धर्मो अधूना जात जाते ब्रह्मणी वर्तते धर्मो जो अभी जन्म हो गया धर्म का अर्थ जीव साधक अभी वो जन्म हो गया अर्थात तो देह तदात को प्राप्त किया और जाते ब्रह्मणी जाते ब्रह्मणी अर्थात तो ब्रह्म भी जगदाकार हो गया उसमें वो बर्तते बर्तते अर्थात तो स्वयं देह वाला हो गया तो जगदाकार ब्रह्म में अपना व्यवहार करता है और वो किस प्रकार की है उपासना से उपासना ही उसका आश्रय है अर्थात तो मैं उपासना करके अपने ब्रह्मत्व को फिर प्राप्त कर लूंगा शरीर छुपने के बाद ऐसे हो सकता है क्या फिर ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाएगा क्या अजत तो अद्वैत फिर हो जाएगा क्या तो कहते हैं प्रागुत्पतेर उत्पत्ते अजम सर्वम पहले हम ऐसा ही था तो कहते ना पहले हम अच्छा था और भी थोड़ा खराब हो गया आगे फिर थोड़ा साधु संगो सा फिर अच्छा हो जाऊंगा जिस प्रकार के विचार ये ऐसे ही है चलो वो अच्छा विचार भी है तो प्रागुत्पतेर उत्पत्तर अजम सर्वम पहले सब अजही था इस प्रकार के वो विचार करने से भेद बुद्धि करने से असौ कृपण असौ साधक कृपण है तो इसे अर्थात हमको ये शिक्षा है कि हमको ऐसा नहीं लगने पर भी अद्वैत तो है हम तो वास्तविक हमको जीवता मतलब देह तादात में लगने पर भी हम वास्तविक देह वाला नहीं है इस प्रकार की मानने लगे पहले दृढ़ करके बार बार हमारा मन बार बार कहेगा आप कैसे अद्वैत तो हो जाएंगे आप कैसे भ्रम हो जाएंगे ये मन बार बार कहेगा आप तो ये है आप तो वो है तो किन्तु इस प्रकार के संस्कार बनाना बार बार कहना है प्रत्येक बार जब मन को कहेंगे नहीं हम असंग है कुटस्थ है इसका एक संस्कार बनेगा ऐसे अगर बार बार संस्कार हो जाएगा ये फिर आगे काम देगा तो जो कहते हैं ना अर्थात संसार का धक्का से जब कातर हो जाता है ना ये संस्कार कार्य देगा उस समय में कहेगा ना ना ऐसा नहीं हम नहीं है ज्ञान नहीं होने पर भी ये वेदांत का फल है ये आगे टीका में भेद दर्शीनम उपासकम अद्वैत विरोधीनम निंदित्व में अच्छा पूर्व पृष्ठ में आठ नंबर टिप्पणी है ये टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में अंतिम है ना युक्ता इति तो इसके ऊपर नंबर टिप्पणी देखिए युक्ता अर्थात ये जो उपासक का निंदा ये ठीक है कैसे ठीक है टिप्पणी में कहते हैं श्रुति विरुद्धम हम बदतो निंदा श्रुति का विरुद्ध को कहने वाले का बदत है श्रुति का विरुद्ध को कहने वाले का निंदा नुति का जो विरोध कहता है उसका कोई निंदा करता है उसका निंदा जो करता है वो निंदा करने वाला का निंदा नहीं करना है स न्याया मतलब वो तो ठीक ही कहता है जो श्रुति का विरोध कहता है उसका कोई निंदा करता है वो निंदा फिर निंदा नहीं अर्थात उस निंदा का निंदा नहीं करना है क्योंकि वो तो गलत काम करने वाला का निंदा करता है तो यहाँ न निंदा न निंदा अर्थात अपितु युक्ता इसका अर्थ हो गया क्योंकि युक्ता के ऊपर टिप्पणी है ना तो युक्ता का अर्थ हो गया श्रुति विरुद्ध कहने वाले का निंदा निंदी तो नहीं है अर्थात उसका निंदा नहीं करना चाहिए निंदा उसको जो निंदा वो युक्त वो न तो निंदा आगे टीका में आगे पृष्ठ में भेद दर्शीन उपासकम् अद्वैत विरोधीन निंदि संप्रति अद्वैत प्रतिज्ञा करोति भेद दर्शन करने वाले जो उपासक वो अद्वैत का विरोधी है उनका निंदा करके अभी अद्वैत का प्रतिज्ञा करते हैं आप निंदा करके जब निंदा किसी का करते हैं तो तात्पर्य निंदा करने वाला का नहीं है अपितु विधेय स्त्रोतु न ही निंदा निंदम प्रवर्तते अपितु विधेय स्त्रोतु निंदा जिसका किया जाता है उसका निंदा करने में तात्पर्य नहीं उससे क्या लाभ होगा चित्र दूषण होगा तो विधेय हो तो जो हम कहना चाहते हैं उसका स्तुति करते हैं विपरीत का स्तुति करते हैं तो अभी कार्य वो कह रहे हैं अथो वम्य कार्पण्य यथा जायमानं जायमानं समंततः समंततः गाएं किसत अतो अत अजातिमता अकापण्यम वक्ष समत यथा न जायते कियम इव इव अध्यारकलन है अतः क्योंकि जो द्वैत का ये मतलब द्वैत उपासना करते हैं भेद दर्शन करते हैं वो कृपण होते हैं अतः इसलिए अजातिम अजातिम अर्थात यहाँ कोई जन्म नहीं होता है है। तो बहुत अविद्यमान जातीर जाति अथवा यशमिन जिसमें कोई जन्म नहीं है जाती जन्म जाती धातु हो गया इसमें जन प्रादुर्भाव है आगे स्त्रिया तीन हो गया तीन हो जाने से जन का नकार को आकार हो जाता है जन सन का नाम सं को आकार हो जाता है तो जाति जाति अर्थात जन्म तो अजाति अजाति अर्थात जिसमें जन्म नहीं है जिसका जन्म नहीं होता है और वो किस प्रकार है कहते हैं समताम गताम गो नंबर टिप्पणी समताम गतम अच्छा ये दोनों नंबर टिप्पणी जो है ना टीका टिप्पणी में जो द्वितीय वाक्य दिया है ना गतम गोनों दोनों टिप्पणी लिखना है टिप्पणी में टिप्पणी देखे टिप्पणी में प्रथम पंक्ति में एक वाक्य पूरा हो गया ब्रह्मे यावत उसके आगे लिखा है ना समतम गतम वहाँ दो नंबर टिप्पणी लिखना है वो दो नंबर होना है अतो अच्छा अतो अजातिम समतम गतम समतम का अर्थ हो गया निर्विशेषताम तो ये जो अजाति है ब्रह्म है वो निर्विशेषता को प्राप्त किया था निर्विशेष रूप है ब्रह्म निर्विशेष है यही हमारा सुबह से शाम तक कार्य है में कोई विशेष नहीं दिखना चाहिए विशेष दिखा तो आप अब्रम्ह अनात्मा हो गए सुबह से शाम तक कोई विशेष हम में नहीं है समतम गतम और ये हो गया अकार्पण्यम अकार्पण्यम एक नव टिप्पणी कार्पण्यम भेदो द्वैतमिति यावत कार्पण्य शब्द का अर्थ भेद तद तो अभाव अकारपण्यम अकारपण्यम कारपण्य का अर्थ भेद अकारपण्य का अर्थ अद्वैत अद्वैतम ब्रह्म इति अकारपण्य का अर्थ ब्रह्म अभी इसलिए ये गोड़पादाचार्य भगवान कहते हैं कि अकारपण्यम बक्ष्यामी अकारपण्यम अर्थात ब्रह्म वही अजाति वही निर्विशेष रूप है उसी को कहता हूँ और कैसे कहूंगा कहते अर्थात ब्रह्म पूर्ण है पूर्ण का अभी कथन करूंगा कहूंगा पूरा, पूरा। यथा न किंचित जायते वास्तविक को उत्पत्ति होता ही नहीं रज्जु में सर्प दिखने का समय में कोई सर्प की उत्पत्ति नहीं हो जाती है यथा न किंचितयते जायमान इव जायम इव किन्तु वस्तुत तो न किंचित जायते रज्जु में सर्प जायम इव जायम इव क्यूं दिखता है उत्पत्ति नहीं हुआ है क्योंकि रज्जु का ज्ञान होने पर वो रहता नहीं इसलिए कहते हैं प्रतीयते वस्तु तो, तो न तत्र अस्थि इस प्रकार के अर्थ तभी अजाति ब्रह्म को कहेंगे टीका में जातिर्जन्म तदरित अजाति जाति शब्द का अर्थ हो गया जन्म मनिन प्रत्योग करने से भाव में जन्म हो जाएगा तीन करने से जाति तत्र हेतु माह ये ब्रह्म अजाति क्यों है क्यूँकी समतामगतम निर्विशेष जिसमें निर्विशेष है उसमें कोई विकार नहीं हो पाएगा समताम गे तो जन्म रहित क्यों है ब्रह्म जन्म रहित है क्यों है जन्म राहित्यम साधयती श्लोक का उत्तरार्थ ने कहा यथा न जायते कुछ भी उत्पन्न इसमें नहीं पता है यहाँ तक तो श्लोक का व्याख्यान हो गया आगे अतः शब्दार्थम आह अतः शब्द श्लोक में है उसका अर्थ को भाष्यकार कहेंगे तो टीकाकार कहते हैं कि अतः शब्दार्थम भाष्यकार आह भाष्यकार भगवान अतः शब्द का अर्थ को कहते हैं भाष्य में सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्मान प्रतिपत्म अशक्नुबंध अवदया दीनमत्म मनम जाह जाते ब्रह्मणि वर्ते प्रतिपन्नः कृपणो भवति प्रतिप्य प्रतिपन्न तक हो गया अतो के लिए इतना वो अवतरणिका दे, दे अतो वक्ष्यामी अकार्पण्यम अकपण भाव अजम ब्रह्म सबायाभ्यरम अजमात्मा आत्मा जो है अज है अजय है अर्थात इसमें कोई जन्म मृत्यु कोई विकार नहीं है जन्म का निषेध कर दिया अर्थात सड भाव विकार का निषेध किया जाता है क्योंकि षठ भाव विकार का प्रथम हो गया जायते जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते तो जब जाति ही जन्म ही नहीं है प्रथम भाव विकार नहीं है तो आगे भी नहीं रहेंगे सब भाव विकार निषेध किया जाता है तो अजाति अज हो गया ब्रह्म और वो ब्रह्म सब बाह्या बाह्य हो गया कार्य अभ्यंतर हो गया कारण कार्य और कारण ये दोनों के साथ कार्य कारण दोनों के साथ अर्थात कार्य कारण का अधिष्ठान रूपेण जैसे कि हैं पुत्रेण सह राम आगत हम कहते हैं सपुत्र आगत इसी प्रकार के यहाँ कहते हैं कि बाह्याभ्यंतराभ्याम यह सबाहतर के साथ अर्थात तो उसका अधिष्ठान रूप है ना बाह्य हो गया कार्य जगत और अभ्यंतर हो गया कारण ईश्वर जगत और ईश्वर का जो अधिष्ठान है शुद्ध ब्रह्म वो अजम आत्मा वही है इस आत्मा को आत्मान प्रतिपत्तुम अशक्नुवन जानने का समर्थ नहीं होकर के असकनु तो तबतु तब तु प्रत्य हुआ करतरी जानने का समर्थ नहीं हो करके नहीं जान पाया जब तो क्या हुआ क्यों नहीं हुआ अविद्या अविद्या हो जाने से अविद्या दीनम आत्मान मनमान अपने आप को फिर दीन मानता है दीन अर्थात परिचिन मानता है मन्यमान जातो अहम हमारा जन्म हो गया अर्थात हम शरीर वाला हो गया जाते ब्रह्मी बरते ब्रह्म भी जगद परिणत हो गया ये जगद परिणत हुआ जो ब्रह्म उस ब्रह्म में मैं अभी व्यवहार कर रहा हूँ अर्थात तो उपासना श्रीत सन उस ब्रह्म का उपासना को आश्रय करके ब्रह्म प्रतिपच्छे ब्रह्म का फिर प्राप्ति कर लूंगा इति एवं प्रतिपन्न कृपणो भवती इस प्रकार की जो मानता है प्रतिपन्न तीन नंबर टिप्पणी अधिकारी इस प्रकार की जो मानता है वो अधिकारी उपासक कृपणो भवती क्योंकि वो कृपण होता है अतः हो। इसलिए बख्श्या कह रहे कहूंगा अकार्पण्यम अकारपण्यम का अर्थ अकृपण भाव कृपण नहीं होना है कृपण अर्थात को मानने वाला तो अकार्पण्यम अर्थात तो अजम ब्रह्म जिसमे कृपणता ध्वित नहीं है अर्थात तो अजम ब्रह्म टीका में प्रतिज्ञाभागं विभजते जो श्लोक में कहा गया न अटो तो बक्षा अकारपण्यम ये प्रतिज्ञा करते हैं ते भागों को ये भाष्यकार कह दिए अकृप अजम ब्रह्म तदेव व्यतिर मुखे न स्ोरती ये जो अपना प्रतिज्ञा भाव हुआ इसको भी व्यतिरेक मुखे कहते हैं अच्छा तो अकारपुण्य कहेंगे अकार्पुण्य का व्यतिरिक क्या होगा व्यति अभाव कार्पुण्य हो जाएगा अभी व्यतिरिक मुख्य कहेंगे अर्थात पहले कारपण्य क्या है उसको कहेंगे क्योंकि अभाव का लक्षण क्या है प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विशेषत्व प्रतियोगी का ज्ञान होने से ही अभाव का ज्ञान होगा तो कहेंगे अभटम भूतलम अघटम कहने से घट क्या ज्ञान पता होना चाहिए घट तो घट का ज्ञान होने से अघट का ज्ञान होगा तो इसी प्रकार की यहाँ व्यतिरिक मुखे तो पहले कार्पण्य क्या इसको कहते हैं भाष्य में तद्धी यत्र अन्यो अन्यत अन्यत अन्यत तद ही कार्पण्यास्पदम यो अन्य पश्यति अन्यत श्रृणती तदल्पम बिजाती ये कार्पण्य अवस्था हो गया भेद बुद्धि करने वाला ये अर्थात चार नंबर टिप्पणी दे दिया अविद्या तो प्रपंच, तो प्रपंच जगताकार हो गया उसमें अन्यत पश्यति मैं अलग हूँ मेरे से भिन्न है अन्यत श्रीनती शब्द को जो सुनता हूँ मेरे से भिन्न है अन्य बीजानाती पर्वतों को जानता हूँ मेरे से भिन्न है तद तो अल्पम इसी प्रकार की तद नंबर टिप्पणी त अविद्या्यम तो ये सब परिचिन बुद्धि हो गया अल्पम पर्वत नदी से भिन्न है तो ये नदी ये प्रसाद से भिन्न है इस प्रकार के सब की तद अल्पम मर्त्यम असत वो मर्त्यम था विनाशी असत असत तथा मिथ्या वो वास्तव नहीं है अच्छा आगे टीका में दर्शनादि विशेष व्यवहार गोचरी भूतम कार्य जातम नाशी च उचितते ये जो यत्र कह करके मंत्र में कह गया यत्र अन्य तो यत्र का अर्थ कहते हैं दर्शनादि विशेष व्यवहार व्यवहार का जो गोचरी होता है विषय भूता, भूता। दर्शन स्पर्शना ये शब्द प्रयोग करके सब व्यवहार करता है ये व्यवहार का जो विषय होता है पर्वत है बोलकर क्या पर्वत को देखते हैं तो व्यवहार का विषय हो गया पर्वत इस प्रकार की जो सब विषय भूत हो गए कार्य जातम वो सब कार्य है बने हैं तो ये परिचिन्नम सारे कार्य परिचिन और नाशी च उचित नाशी विनाशी सब होते हैं। तदेव कृपणत्व तो आलंबनम इत्यर्थ विनाशी पदार्थ को आलंबन करके व्यवहार करना ये कृपण बुद्धि है विनाशी पदार्थ को आलंबन नहीं करना है आज यहां तक तो। पूर्णमत पूर्ण मिध पूर्णारूर्ण गृक्ष पूर्णश पूर्णमा पूर्णमे वजिष्य